धातु प्रसाद महिमा भातु प्रसादा धातु प्रसादा ऐसा पाठी नंबर टिब्बण बता रहे देखिए भातु धातु प्रसाद का अर्थ हो जाता है ईश्वर से कृपया प्रसादात्म है कृपया ईश्वर की कृपा से ही यह हो सकता है जिसको आगे जाकर बताएंगे हमे वेश मंत्रों यह मंत्र आपको आएगा तेईसवां मंत्र में है या आप पढ़ रहे हो तेईसवा में आने वाला है वहां विस्तार पर समझाएंगे ईश्वर कृपा गुरु कृपा ईश्वरी गुरु रूप कैसे कृपा करता है इत्यादि वर्णन विस्तार आएगा पाठ अतः एक पक्ष तो हो गया ईश्वर की कृपा दूसरा जैसा समस्त पद है तो धातु प्रसाद एक पद है तो धातु मनी इंद्रिया मन वगैरा उनकी कृपा से मैने वो जब निर्विषय हो जाए उनमें विषयाशक्ति न रह जाए तब जाकर के आत्मा का जो महिमा है उसको यह देखता है जिसको अनुभव करने से शोक और से रहित हो जाता है। महिमा को वो तो देखता है क्या महिमा जी? अनोरण तो महियाम इत्यादि जंतु नीतो ऐसी महिमा वाला आत्मा को उस महिमा को अनुभव करता है तो वीत शोक शोक ऋतु शोका भावल को प्राप्त विधानार्थम आनंदिकार अकाम्त्तम कहते हैं, अकामत अक्रकाम अक्रत क्या क्या था मैंने अकावरुष अकामतवय साधना को विधान करने के लिए ही आगे का वाक्य आरंभ किया जा रहा है एक वृद्धम एक ही और महत्व कैसे हो सकता है विरुद्ध कदम अनु इत्याशं का अध्यास अधिष्ठान नत्व अध्यास के अधिष्ठान रूप में ना व्यवहार हो जाता है जिसका रंग का अध्यास हो गया स्फिक में और स्पटिक व्यवहारों का लाभ स्पटिक है नहीं स्फटिक में तो रंग नहीं है लेकिन वो जो लाल रंग के अध्यास का अधिष्ठान स्फटिक है पीले रंग का अध्यास का अधिष्ठान स्फटिक है इसलिए स्फटिकाल कह देते हो कभी पीला कह देते हो इसे हम आत्मा को कभी कह देंगे अणु है कभी कहेंगे महात है जैसा जिस चीज का तुम तो अभ्यास कर रहे हो उस आत्मा में उसके ऊपर निर्भर है शुद्ध वस्तु का आप करोगे तब उसको हम बड़े बड़े वस्तुओं का अध्यास करोगे तब उसका मैं जैसा अध्यास वैसा उसकी संज्ञा हो जाती इत्यादि वक्त इसलिए कोई दोष नहीं है पर बात कहने है। अनिया। अनु के पेशास है, अनिया, में। अनिया। अनिया। के अरे बीच बीच चला गया? और बेस्ट बोल दिया, बेटर भी तो होना चाहिए तब कहते हाँ जरूर है अणुतर कौन श्यामा काम का, का, का समझा गया था परमाणु वगैरह नहीं लेना श्यामा को बोल दिया उतार, तर अणु से अणुतर अणुतम मन के अणु मैंने सूक्ष्म उसे सुक्ष और सूक्ष्म उत्तम लेना है हमने, आप में आपने जब श्यामा का चावल ले लिया तो अणु से परमाणु कैसे ले परमाणु से ज्यादा सूक्ष्म क्या चावल सामा चावल नहीं हो सकता ना इसलिए ऐसा चीज लो अणुशब से जो श्यामा से बड़ा है सामा चावल से बड़ा हो इसलिए हमने राजमानी है ना ऐसे कोई चीज ले लो जो बड़ा है चना तो हो गया तो अणुतर श्यावाणुत्म कौन हो गया आत्मा कहने सूक्ष्मतम वस्तु। तात्पर्य में ध्यान देना है को, वाहित परिमाण को लेकर सोचना नहीं है महतो महत परिमाणात् महत परिमाण वाले जितने वस्तु हैं उन सबकी अपेक्षा से कोई महत्तर होगा कुछ महत्तर के भी अपेक्षा से ये आत्मा क्या है महिया महत्तर कोई बड़ा मकान उकान पहाड़ वहा ले लो। इन पहाड़ों के अपेक्षा से क्या है पृथ्वी महत्तर है पृथ्वी से भी महत्व तो महियान आत्मा हो जाए अणु महत्वा यदअस्त लोके वस्तु तत्व आत्मना नित्य न आत्म सच्चा बात तो यह है संसार में जो कुछ भी अणु है या महान है लोग महदअस् जो कुछ भी अणु या महान जो कुछ वस्तु है वह मित्र स्वरूप आत्मा से ही वे आत्मान हो जा रहे हैं यदि उनमें से में निकाल दो तो क्या रह जाएगा वो कुछ नहीं आत्मा होने से वो चेतन होने से उचित आप है बोल रहे हो नहीं तो वो नहीं हर चीज में चेतन है पत्थर है बोल रहे अस्ति मान लिया ना आपने अब आप उसे भी चेतन मान लिया चेतन व्यवहार नहीं करते हो आप से घूमने फिरने वाला चेतन नहीं ना आप अस्ति बोल रहे जिन जिसमें उन उनमें सभी में आत्मा को मानना पड़ेगा अस्ति के बिना कोई चीज ही नहीं है इसे असत अस्ति कहोगे तो भी असत में भी आपने मान लिया सकता ऐसा नहीं बोल सकते जिसमें भी आप अणु हो चाहे लोक में तक वह वस्तु आत्मना न, उसी नित्य आत्मा के द्वारा चाहे परमाणु हो चाहे आकाश हो टिप्पण कार से ले हैं अणु के परमाणु ले लिया यहाँ पर अभी इस व्याख्या लोग के अणु महत्वा में अणु से परमाणु महसे आकाश भाषमानी उनमें जो नित्यत्व भाषित हो रहा है अधीनमेव वो आत्मा अधीन ही है नित्यो प्रमाण है है नित्य आत्मलाभ आत्मलाभ बनाओ उसको गड़बड़ ना इति आत्मत्व सब कुछ आ तो कोई भी वस्तु में नित्यत्व और आत्मत्व तो आ नहीं सकता बिना आत्मा का नित्य न आत्मना आत्म संभवतीमना तो विमुक्तम असत संपन्े उस आत्मा के बिना जो है वस्तु उसको हम क्या मानते हैं इसलिए असत कह देते हैं है तदात्मना तो विनिर्मुक्तमें तद व्यतिरिक्त विवक्षित जिसको आप मानते हो इसमें आत्मा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे सथ, ये ये है मुर्दा हो गया सब हो गया बेकार हो गया अब भूको खत्म कर दो में होता है जल्दी आपकी सब्जी वगैरह में जो करे सड़ गया आप क्या हो शब्द बदलते है ना मर गया नहीं बोलते हो आदमी से शरीर से आत्मा निकल जाए तो कहो मर गया सब्जी का शरीर से सब्जी भी एक शरीर होगी उससे आत्मा निकल गया जो आत्मा जो निकल गई तो वो सड़ गया कहा जाता है फेंक दे जाता है शब्दावली बदलती जाते खराब हो गया इसमें जो आत्मा निकल गया तो मशीन खराब हो गया तो खराब हो गया मैंने उसके हाथ में निकल गया ऑपरेशन करो दो हाँ टका कर, कर तो कर ला दो बार उसको प्राण संचालन करो कर बिजली चले उसमें, चले उसमें हो जाता सभी में इसलिए किसी को भी लो शब्द भलेगा अलग करो सड़ गया खराब हो गया मर गया अलग अलग शब्द प्रयोग करते हो जिसमें उसमें आत्मा हट गया अस्तित्व हट गया वो हतम तस्माज असो आत्मा अनोरण महतोमयान सर्व नाम रूप वस्तु उपाधि इसलिए यह कहना है कि ये जो आत्मा है वह अणु की अपेक्षा से अत्यंतु है महत्वपेक्षा अत्यंत है क्योंकि सकल नाम रूप वस्तु आदि उपाधियों वाला है सारी उपाधि इसमें गलत है उपाय धर्मा भाष उपहिते उपहित अनुपहित भाव उपाधियों के धर्म का भास उपहित आत्मव्यवहार हो गया अनुयान व्यवहार महियान व्यवहार व्यवहार हो रहा है वो उपाधि के धर्मों के वजह से उपाधि का अपनाणु कह दिया किसी को किसी उपाधि को दिया तो हमें कहना पड़े इसलिए आत्मा अनुयान किसी उपाधि को उन्हें महत्व दी किसी महत्तर कह दिया किसी को कहना पड़ रहा है उपाधि सापेक्ष पर संज्ञाए प्रयोग हम कर रहे हैं आत्मा को वास्तव में न आत्मा अणु है न सर्वव्यापक है उसे क्या कहना है नण कहना है न महत्व सच अकामस्य जंतो आत्मा सच आत्मा सच आत्मा अस्तोर ब्रह्मा स्तम पर्यंत अस् जंतु मैने कौन सा जंतु जंतु ने कोई कीड़े मकोड़े नहीं लेने का कहा ब्रह्मा जी से लेकर सब ले, ले कीड़े मकोड़े तब केवल जंतु लोग में छोटा कोई कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं यहां जंतु से ब्रह्मा जी से लेकर आपके सहित कीड़े मकोड़े तब आपको नहीं छोड़ा गया इसमें यह मत हमें छोड़ दिया गया है आपको भी जंतु में गिना दिया है ब्रह्मा स्तंभ पर ब्रह्मा जी से लेकर के सब जंतु है इन सभी के गुफा के अंदर निहित है आत्मा प्राणी जात गुहायाम संपूर्ण प्राणी जात समूह का जो भी प्राणी है सकल प्राणियों के गुहायाम ने हृदय हृदय में निहित आत्मभूत सन स्थित आत्मभूत होकर वहां स्थित है ऐसे समझना चाहिए ये यह पंक्ति का म दर्श श्रवण दर्शन श्रवण मरणा विज्ञान लिंग अक्रतु अकाज पुरुष है कुछ अकाम काम है आप्य काम आत्म काम अकाम ऐसा पर्यावर्ती शब्द आप्त, कामा, आप्त, कामा, आप्त कामा, कामना वाला है कौन है वो पुरुष ही तो होगा का? आत्म कामना वाला है पुरुष ही है अकाम पुरुष है, क्या संकल्प क्या है भी प्रदोषुन स्मर प्रदोष स्मर मंत्र में आता है वह एक कृतोश् कर्म लिया दूसरे कृतगर्थ संकल्प क्या कर्म हो जो संकल्प उन सब का आधार कौन है कामना कामना न हो न कर्म होएगा, न संकल्प होगा इसलिए अकाम कि उस आत्मा को दर्शन श्रवण मणन विज्ञान लिंगम इत्यादि लिंगों के द्वारा ही वो आत्मा को अकाम पुरुष के द्वारा जाना जा सकता है तम आत्मनो महिमानवितिअन्वय विवक्षित अपि यदि तम जो है उसका अन्वय कहाँ आना चाहिए महिमानन के साथ तब कहते कि भई महिम न आमना आत्मा निक ना ज्ञापाई आहा है महिमा और आत्मा आत्मा और आत्मा की महिमा में कोई अंतर नहीं है बात ज्ञापन कराने के लिए जानकारी अब आप कही जा रही है, तो तो है। इसलिए हमने बताया ना, क्या कहा था महिमा अलग है क्या अपने स्व ही स्व महिमा है अलग वही यहां पर भी है बात दर्शन श्रवण मणन गुहा में नीत है फिर को तो जाना कैसे जाएगा उसको बता दिया कि जो भी होता है, क्या करना, तो कौन हो जाने तैतियों तो तो समझना कि दर्शन दर्शन बने देखना क्या वो नहीं ले मंतव्य हो वो नहीं लेना वो दर्शन नहीं कर रहे यहाँ क्या दर्शन बने क्षुण प्रश्न ये आत्मा का नाम चक्षु है जब देवता है इसका नाम हो जाता है में आया था जब सोचता है मनन हो गया जब जानता है सर विज्ञान हो जाता है इसे श्रवण रूपी कार्य मणन रूपी कार्य विज्ञान रूपी कार्य दर्शन रूपी कार्य इसके द्वारा लिंगम इन लिंगों के द्वारा उस आत्मा को जाना जाएगा न हो ये सब कोई कार्य हो होगा क्या है दर्शन श्रवण मन विज्ञान इन कार्यों को लिंग बना लो इस लिंग के द्वारा इस हेतु के द्वारा लिंगे थे ज्ञाप्य थी लिंगम क्या ज्ञापन हो रहा है आत्माप्य आत्मा का ज्ञापन किसको है दृष्टादृष्ट बाह विषयों पर बुद्धि अकाव पुरुष का मतलब क्या दृष्ट अदृष्ट जितने भी बाह्य विषय उन सब से उपरत बुद्धि वाला परम विरक्त पुरुष को नहीं तो आदमी चक्षुवादी विषय में ही लिप्त हो जाता है इनके अंदर आत्मा तक तो कहा पहुंचेगा आम से मैं देख रहा हूँ देखना क्रिया हो रही है आत्मावश हो रही है मेरी आत्मा ही की आत्मा की ओर दृष्टि किसकी जा रही है देख तो सभी रह रहे हैं सुन सभी रह रहे हैं नहीं सोच सभी रहते हैं समझते सभी हैं लेकिन किसी को भी आत्म तो का भान नहीं होता देखने के भान हो रहा है घट का भान भाई वस्तु का भान हो रहा है सुनने से शब्द का ज्ञान हो रहा है चैतन्य का अनुभव हो रहा है तीन सब क्रियाओं के द्वारा उस चैतन्य का ही अनुभव कौन कर सकता भले क्रिया हो रही शरीर से सारा व्यवहार हो रहा है बाहर सगल व्यवहारों का बीच में कारण ही चैतन्य में प्रतिष्ठित कौन होता है जब परम विरक्त दृष्ट, अदृष्ट सकल वायु विषय से उपरत बुद्धि वाला वही व्यक्ति हर क्रिया कलाप का बीच पीछे विद्यमान जो चैतन्य है उसको देख सकता है जैसे आदमी दिवाली में देखता है जगह जगह अनेक प्रकार के लट्ठू लगा रखते हैं लाइट एक तोता बना हुआ आज तो देख रहा है तोता कहा है, तो है। बिजली तोड़ रहा है, है? कई फलों का लगाते थे ना आजकल तो आम के बल्ब बने हुए हैं आम जैसे आकार वाले, अनेक प्रकार के मिलते हैं लोग उस चक्चों कुमेला में जाओ लोग यहाँ में घूमते हैं कि हर पंडल अपने तो दौड़ रहा है क्या कमा रहे अरे सारे बिजली का खेल कुछ दिमाग लगा बिजली दौड़ रही है लोग समझ रहे बर्फ दौड़ रहा ये हो रहा है वो हो रहा है तो उसी प्रकार यहां पर सारा चेतन का एक चमत्कार है अहम सोच रहे हम हम देख रहे हैं आंख देख रहा है ये देख रहा हैं वो देख रहा है चेतन निकाल दो क्या आंख देखेगा तो इन सकल क्रियाओं के द्वारा हम उस चेतनी तक पहुंचे यह हाँ तक तो केवल अकाम पुरुष ही संभव है परम वृत पुरुष के द्वारा संभव है इसलिए भाषा करते हैं अका गर्द दृष्टा दृष्ट वायु विषय ऊपर विषय से ऊपरत बुद्धि वाला व्यक्ति यदा चैम तदा जब ऐसा होता है तब कामी प्रवर्तमान से रागादेव मलिन करना टिप्पण कार्य कहते क्योंकि कामना से जो प्रवृत्त वाला होता है ना तब ये राग आदि क्या करते हैं इन करणों को मलिन कर देते हैं राग और द्वेष से आप देखने लग जाते हैं चीजों को कब कामना से हैं होते हैं। तो राग आदि अनुत्पन्न है वो प्रसाद जब कामना नहीं है ना राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे यह उसकी प्रसाद है यही अच्छा स्वच्छता है, है। करणाना क्षम स्वच्छता अच्छा एक है स्वच्छता है तदेव चाह्म उपाय यही आत्मदर्शन उपाय है यथा भगवान जिससे भगवान ने भी कहा राग व्यक्त इत्यादि से बिना राग विश्व हुए आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता इसी मन में रखते हुए कह रहे हैं यदा यदाचे जब ऐसा विशुद्ध करणों वाला होगा विशुद्ध बाह्य करण अंत करण सकल करण विशुद्ध होगा तब क्या होता है तथा मनादिनी करणानी धातव आ गया धातु कौन है मनादिनी करणानी धातव शरीर से धारण धातव शरीर का धारण करने से इनका नाम धातु रख दिया गया धा धातु से तुल धा धातु से तुन प्रत्यय कर दिया धातु बन गया धा कर दो तो धारण दुदाई धारण पोषण यो तो का धारण करने वाले होने से इनका नाम धातु उनकी प्रसिदन प्रसिदंती तब जाकर क्या होता है ये इंद्रिया शरीर के जो धारण करने वाले हैं ये ये प्रसन्न होते हैं तो मैंने हम पर ही कृपा करते अब तक हमको इधर उधर घसीट के ले जाते थे संसार में अब आपके तपबल से आपने जब इनको राग में रहित कर दिए तब क्या हो जाएगा ये सब शुद्ध हो जाएंगे ये तो शुद्ध इंद्रिया बड़ी प्रसन्न रहेंगी प्रसन्न इंद्रियों से आप परमाणु इंद्र कृपा तो करती है धातु नाम प्रसाद आप इन इंद्रियों का प्रसाद के कारण से प्रसन्नता के कारण से आत्म महिमान पश्यन्न है ना पश्यती के साथ हो जाएगा। आत्मा का जो, है, आत तो जो महिमा है मैंने आत्मसुर महिमा है वह कर्म निमित्त वृत्ति क्षय क्या है उसकी महिमा कर्म का निमित्त होता कर्म है निमित्त जिसका कर्म है निमित्त कि रहित है यही आत्मा की महिमा है जन्मवादी क्षण विकार ये संसार की महिमा और आत्मा की महिमा जन्म छिकार का अभाव इसे कहते हैं कर्म है निमित्त कारण जिनका ऐसा जो वृद्धि क्षय है इनसे रहित है वृद्धि जो हो गया तीनों पहला लिया। कौन तीनों वर्धन अक्षय से बाकी थे परिणाम अपक्षय वृद्धि वृद्धिक्षय से रहित है महिमा ब्राह्मण से न वर्धते कर्मानोक्त नियमान इत्ये को लेकर मन में रखते हुए भाषा ने लिख दिया कर्म है निमित्त जिनका ऐसा जो का स्वरूप ही आत्मा का महिमा उसको उसको अनुभव करता साक्षात्कार करता है देखता है तो मतलब यहाँ साक्षात्कार करता है कैसे साक्षात्कार करता है भाई दी हस ये आत्मा ही मई हूं ये जो आत्मा है मेरे हृदय के अंदर चैतन्य है सर्वव्यापक है लेकिन बुद्धि उपाधि में विशेष चमक के मेरे हो रहा है, यही आत्मा है वही ब्रह्म है वही मय हूं ऐसा निश्चय कर लेता है साक्षात कर कर लेता साक्षात्म भी करता ऐसा साक्षात्म कर से क्या लाभ होगा संसार सारी दुनिया लाभ का पीछे पड़ेगी काम तो करते नहीं कोई लाभ क्या? कथे वीत शोक, शोक से रहित उसे मोह से से रहित रहित हो जाता है। शोक मतलब से चला गया मोह, भी चला गया। मोह कैसे जाएगा बिना विद्या के इसका विद्या भी चले गई सारा सा अच्छा कथे विरुद्ध अनेक धर्म वाला यह आपका दुर्विज्ञ ही दिया है फिर उसको पंडित लोग कैसे जान पाते हैं ऐसे आशंका का जवाब देते हुए आग मंत्र आरंभ होता है देखो अन्यथा दुर्विज्ञा यम आत्मा कामना भी प्राकृत पुरुष ही कहते देखो अन्यथा अन्य प्रकार से जिस प्रकार से बताया गया इससे भिन्न प्रकार से ये आत्मा दुर्विज्ञी है अकामत प्रयुक्त धातु प्रसाद मंत्रे न अकामत धातु प्रसाद के बिना जो है यह आत्मा दुर्विज्ञ है क्योंकि कामनाओं से प्रेरित हुआ यह प्राकृत पुरुषों के द्वारा यह आत्मा दुर्विज्ञ है क्यों ऐसा है क्योंकि सब उल्टा सो ही हम यहां पर बोला जाता है आत्मा का वो तो समझ ही नहीं सकता इसलिए सब घबरा जाते वेदांत से सब उल्टा उल्टा बोलते हैं क्या बोल रहे देखो आसीनो दूरम व्रजती शयानो याति मदा मदम देव मदन्यो सोते हुए सब जगह चला गया शयानो याति या सोते हुए ही सब जगह घूम गया सर्वतः याति और बैठे बैठे आशीनमेव दूर उ दूर चला जाता है सर्वत्र व्यापक व्यापक होने से यह लोक दृष्टिया आपका शरीरोपाधि को लेकर हाथी नहा दो लेकिन स्वरूप दृष्टिया दूर जाती शरीरोपाधि सोरा है लेकिन स्वरूप दृष्टिया सर्वत्या ऐसा मद और अहमद हर्ष परहर्ष से रहित ऐसा उस तत्व को कौन जान सकता है तम मदम देवम हर्ष हर्ष रूपम देवम मदन्यो या तुम कृदी मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति कैसे उसे जान सकता है अर्थात मैं कौन यमराज जी यमराज जी से तात्पर्य आय समय यमराज्य विशिष्ट रूपा त्याग कर बोल रहे हैं मैं कैसा हूं ब्रह्म से अभिन्न होकर के बोल रहे हैं ब्रह्म से अभिन्न जो मैं वह मेरे अलावा अन्य कोई जो भेदी वाला है क्योंकि मंत्रम ये उधरम मंत्र गुरुदे तयम भगवती तथा भगवती इत्यादि जो आने को बात कही गई है ऐसे चक्कर वाले लोग है ना वो लोग कैसे उसको जान सकते हैं कोई नहीं जान सकता जिसने मैं प्रेम से अभिन स्वरूप होकर बोल रहा हूं इस समय इसीलिए तुम भी मेरे वजह से ही जान सकते इधर नचिकेता को संकेत दे रहे हैं अन्य प्रोक्त गतिरत्थ नाश्त जो आ गया मैं इस समय हो करके बोल रहा हूं इसे तुम भी अन्य हो जाओगे मैं इसे जान रहा हूं अनुभव कर रहा हूं इस समय इसे तुम भी इस समय मेरी कृपा से अनुभव कर सकते हो एक ते अगले तेरह मंत्र में इस पर विस्तार होगा आसीनो अवस्थितो अचल एवं सन दूरम आसीन मैंने बैठे हुए सिद्धार्थ होता है अवस्थित अवस्थित्व का मतलब और स्पष्ट करते हैं अचल होते हुए भी चलायमान जैसे प्रतीत होता है, चला दूर जाते हुए लग रहा है, दूरम ब्रजती चलायमान जैसे लगता है दूर जाता हुआ जैसे लग रहा है दूर जाता हुआ जैसे दिखाई देता है अचल होता हुआ हाँ। तो नहीं जती वही है धूरम रहती सर्वदा एक तो यहाँ पहले शब्दार्थ कर समझाएंगे भाषा ऋषि का नी शब्दों को पहले शब्दार्थ सामान्य ले रहे हैं शयान याद सर्वदा हाँ। इसी प्रकार से वह सोते हुए हैं मैंने वास्तव में सोता हो तो, तो नहीं आत्मा ही सोता है क्या आत्मा सोते हुए भी सब जगह चला जाता है ये उपाय दृष्टि से कहा जाए एवं मसौ आत्मा ऐसा जो आत्मा है प्रकाश स्वरूप है है सहित और मद रहित भी है हर्ष सहित है हर्ष रहित भी है आनंद रूप भी है आनंद रहित भी है आनंद रूपदा भी लक्षण कहने के लिए है वास्तव में भी कहना उचित नहीं होता तीसरे कहते हैं सरस्वती है मन समुपहिता मन भी उपाधि लेकर कहा जाता है सहर्ष से नहीं मन भी उपाधि को लेकर कहा गया कभी सा प्रतीत होता है कभी दुखी सा पूरी डिप्रेशन में दिखता है कभी है? है नहीं? कभी कभी एकदम बिलकुल मरा मरा सा मुंह चलता है कभी खुश छापितान के चलते रहता है ऐसे मन का खेल मन भी उपाध्य आत्मा को कहा दिया जाता है इस तरह से मदा मदम देवंतम विरुद्ध धर्म का मतलब है आत्मा हमेशा उपाधियों के चक्कर में विरुद्ध धर्मों वाला जैसे प्रतीत होता है अतः अशत्य तुम इसलिए आत्मा को जानना बहुत कठिन काम है अनेकों विरुद्ध धर्म रूप वाला होकर भाषित हो रहा है ना कहीं कुछ कहीं कुछ दिख रहा है तो संशय हो जाता है ये सही है कि वो सही है हवा के में ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं ये भी गलत वो भी गलत ये नहीं ये तो वह आचार्य शंकराचार्य के साथ हम लोगों के साथ भी होता है गृहस्थी लोग कहते हैं आप नहीं जानते संसार की क्या मजा है झुठते बोलते संसार मिथ्या मिथ्या बोलते रहते हैं तो क्या मालूम है संसार का मजा क्या मजा आता क्या है ऐसे आपको क्या मालूम गृहस्थी ऐसे बोलते हम लोग भी उनको कहते तुमको क्या मालूम ज्ञान के में क्या आनंद क्या क्या है है सन्यास मजा तेरे को यानी में दोनों को मालूम नहीं नहीं नहीं ना उसको भी भी संसार का पता नहीं। इसको भी सन्यास का पता पता इसको सन्यास सन्यास ले रहे ना है। तो शास्त्राचार्भोग समाज होता है कि नहीं होता भारती ने ये तो शास्त्र क्या आप जानते खंडन कर रहे हो बे मतलब जब ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी बोलते हो तुम तो पथरी वाले होते तो तेरे को मालूम होता क्या मजा है अच्छा तो अनुभव करके वही बताता तो राजा में प्रवेश किए शरीर में रानी के साथ संबंध किया तब देखा अनुभव फिर आके शास्त्रों के, फिर भारतीय को हरा दिया तो क्या इसमें क्या होता है क्षनिकानंद सब तरह से दोनों का हानि होता कुछ नहीं होता दोनों का पुण्य नष्ट हो रहा है पाप दोनों कमा रहे यदि शास्त्र विधि के खिलाफ संतान उत्पत्ति के अलावा किसी भी प्रकार के पुरुष पुरस्थिति संबंध करते हैं दोनों ही पाप कमा रहे दोनों का पुण्य नष्ट हो रहा है शरीर भी नौतिक पद तो नष्ट हो ही रहे हैं लेकिन पुण्य भी नष्ट हो रहा है सारा तो वर्णन करके समझा दे तब कद भारती कदी होती यही होता है अज्ञान काल में दोनों ही ये हाल में रहते हैं कोई संन्यासी अपने है, मैं बहुत बढ़िया हूँ बहुत सब चक्कर के बैठा हूँ वो भी गलत सोच रहा है वो भी उसके अहंकार में बैठा है गलत स्त्री भोग में ही मजा ले रहा है खाने पीने मजा ले रहा है वो सोच रहा है यही बढ़िया है संसार तो वो भी मूर्ख है वो भी अज्ञान में पढ़ा दोनों ही गलत क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के स्वभाव होता है ब्रह्म कभी आपने आप का ब्रह्म भी नहीं कहता और ब्रह्म ज्ञान करने मजा छकता है मध और अमद दोनों ही नहीं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा वह सब पंखों के समान है चिड़िया का रूपक लेकर वर्णन किया ना वहां मोद प्रमोद क्या है पंख। तो ब्रह्म है अधिष्ठा इसलिए वही सब कुछ मोद प्रमोद कुछ भी नहीं होता गया वह आसान नहीं जा सकता वृद्ध धर्मों के रूप में उपाधियां हैं जितनी प्रकार की प्रकार उपाधि उतनी भाषित होता है अत्यंत विरुद्ध अनेक धर्मों वाला होकर भाषित हो रहा है इसलिए वह जानना कठिन हो नहीं दे कह रहा हूं उस मदाम देव को मेरे अलावा और कौन जान सकता है अस्मदादर रेव सूक्ष्म बुद्धि है पंडित विज्ञेयो विज्ञ अयम क्योंकि जो है हमारे जैसे अस्मदा देषकर अस्मदादे, अस्मदादे रेवा मैं और मेरे जैसे अन्य लोग यमराज के कहना है मदन्य को मतलब मैं और मेरे जैसे तो आपके जैसे और कौन हो सकता है जो जो सूक्ष्म बुद्धि वाला हो सब मेरे जैसे इसलिए अस्मदा है सूक्ष्म बुद्धे है ऐसे सूक्ष्मी वाले कौन होगा पंडित से कस्य ऐसा कोई पंडित जो होगा उसी के लिए अयम आत्मा विज्ञेयो यह आत्मा विज्ञेय होता है स्थिति गति नित्या नित्या विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिक विरुद्ध धर्मवत्वाद विश्व रूप ईव चिंतामणिबद्ध दो दृष्टान दे रहे हैं विश्व और चिंतामणिबद्ध विश्वरूप का मतलब एक पहले जमाने में किसी जमाने में होता था ऐसा विलक्षण पत्थर होता था चमकीला जैसे दर्पण जैसे, जैसे विशेष पत्थर होता था उसका ना पत्थर नो कि जिसके सामने तुम ले जाओ उसका प्रतिबिश्वी दिखाई देता है जिसके सामने ले जाएंगे वही चीज प्रतिबिंबित हो जाता है विश्व सर्व रूप प्रतिबिंबेन प्रतिभाषते अश्विन है आनंदगी में सब प्रतिभा विश्व रूप विश्वरूप मणि विश्वरूप क्या है एक मणि विशेष का यह था उसका उसका नाम है यथा नाना रूपोभाष जिसने उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा क्योंकि नाना रूप भाषित होता है नाना रूप भाषित का मतलब क्या स्पष्ट करो थोड़ा वही व्या परम नानाविद उपाय संधान परंतु नानाविपाय संधान न ना स्वता नाना, नाना रूप नाना रूप यथा नाना रूपो अवाधते तो तो मणि का नाम विषय क्यों पड़ा क्योंकि नाना रूपाधित तो होता है क्या मणि नाना रूप हो जाता है क्या नहीं, नहीं परंतु नाना रूपाधिक वो नाना रूप को प्राप्त होता है न स्वतः पहला अधिष्ठान ये है अधिष्ठान के सामर्थ्य को दिखाने के लिए अधिष्टान का तात्पर्य क्या हुआ उस मणि एक ऐसा विलक्षण मणि है जिसमें कोई भी रूप के संबंध हो जाए वही उपाधि को उसमें प्रतिभा है जो उपाय तुम कल्पना करो वही कल्पना उसके दिखाई देगा। जो उपाय समिति आ जाए वो तो आत्मा को प्रतिभाषित हो जाएगा यह अधिष्ठान सृष्टि दृष्टिवाद के लिए है दृष्टांत उपाधिया पहले से विद्यमान है विद्यमान उपाधियां जो भी हो जैसा भी हो अनंत है अनेक प्रकार का परस्प विरुद्ध भी हो वो सारी चीजें आत्मा ने भाषित किया विद्यमान उपाधियों का नाना परस्पर विरुद्ध धर्मों वाले उपाधियों को आप कहा कह रहे हैं भाषित होता है आत्मा विद्यमान उपाधियों के संबंध होने से भाषित हो रहा है ना मणिक ऐसा है मणि ऐसा है लेकिन जब तक उसे लाभ पुष्प सामने न लाओ तैसे लाभ थोड़ी छड़ेगा एगा ना मैंने इसका मतलब को मानना पड़ेगा इस से पुष्प पुष्प है। वह का इसकी आ गया तो लाल रंग चढ़ गया ये तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब आत्मा से अलग सृष्टि पर इस विदिमान माननी पड़ेगी कभी तो उपाधियों का प्रतिभा होगा इसमें आत्मा में इसलिए पहला दुष्टान सृष्टि दृष्टि मंदाधिकारी होती है अब कार्य के लिए कहते हैं कि भाई चिंतामणि चिंतामणि में क्या है वो मणि लक्षण मणि है जिसे पहले कोई वस्तु नहीं होता उसके सामने जो संकल्प कर वही प्रकट हो जाता है दृष्टि सृष्टि बात जो तुमने सोचा वो सामने वस्तु आ गया ये चिंतामणि की महिमा कल्प वृक्ष चिंतामणि है पहले से वस्तु विद्यमान नहीं किंतु संकल्प जाए संकल्प हुआ जैसे में क्या है पहले चीज है कि खोपड़ी के भीतर में कोई मान, महल, गाड़ी, घोड़ा, मुंबई दिल्ली कुछ नहीं हुआ सब कुछ आप जैसे संकल्प करते जाते हो में, वैसे चीजें बनते जाते बनते जाते बनते जाते चिंता मनोवा में चिंता यद्य चिंत तब तक चिंतोपाधिकोमे वे चिंतामणि के सिख में क्या होता है जो जब चिंतन करोगे उसे चिंता उपाधि के अनुरूप ही भाषित होता है वास्तव में कुछ भाषित नहीं होता तथा इसी प्रकार यहां पर भी आत्मा में समझो। ये है शक्ति सामर्थ्य बनाने के लिए चिंतामणि में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कल्प वृक्ष में ऐसा लक्षण शक्ति है जिसे जो तो स्व प्रणाम उसे रातना में एक ऐसा वि लक्षण शक्ति है जिसका दूसरा नाम माया है जिसे जो पैदा होते रहता है, पहला के करने के लिए है। दूसरा सामर्थ्य को ज्योतन करने के लिए पहला दृष्टान सृष्टि दृष्टिवाद के लिए है दूसरा दृष्टान्त दृष्टि सृष्टिवाद के लिए है ये ध्यान में रख रही है इसे एक नंबर टिप्पण बेन्दर उसका व्याख्या क्यागिरी को लेकर विश्वम ने कोई वस्तु उसको रूप स्वसन रूपवस्तु रूपयस्य प्रतिमिंबित अवलोक्य अस्थित विश्व काशेषाद मणि है वो। काशेषादी लि शक्ति चिंताम शक्तिशेषवत्वक्ष शक्तिशेषवत्वक्षा से इदम उदाहर व्याचि पहले वाला अधिष्ठान सामर्थ्य को दिखा रहा है दूसरा अधिष्ठानगत तो शक्ति का सामर्थ्य को दिखा रहा है महात्मा अधिष्ठान में लक्षणता है इसमें जो भी सृष्टि होगी वो तो सब कुछ होते हैं। और आत्मा में सुकल्पित माया के ऐसे लक्षण सामर्थ्य वह जैसा चिंतन करो वैसे जगत को पैदा करेंगे आपकी अपनी अविद्या के समान आपकी अपनी अविद्या क्या करती है स्वप्न में जो जो चाहो तो कल्पना कर देते उसी प्रकार आत्मा का माया भी ऐसा ही है मायावचन ईश्वर जो उसमें कल्पना करे माया में वो चीज माया से पैदा होती रहता है इसके लिए चिंता इसलिए आत्मा दुर्विज्ञ ही कह दिया गया स्थिति गति नित्य नित्य विरुद्ध अनेकों धर्म तो भाषित होता है यह सारी चीज क्यों और उपाधि की वजह से आत्मा में होता है आते आत्मा वृद्ध धर्म वाला नहीं है विध धर्मवान ईव अव भाषे ऐसी योजना बना लेनी चाहिए अनेक धर्मवान इव भाष ऐसा दुर्विज्ञ तुम दर्शे इसी इसलिए वो आपका दुर्विज्ञ है इसी बात को दिखा रही है श्रोधी अमराज वचनों के द्वारा उपशम अद्य विशेषवाख्य करेंगे इसका। सोता हुआ भी सोता है क्या वास्तव में शब्द शयन श्यादृष्टिया कर्णा उपशमन शयन मैंने कर्णजनित उपशन से कारणों का उपशम हो जाने का मतलब सोना समस्त कारण इंद्रिया मन सब अंत भी भी बायकरण सब क्या हो गए सब अपना कार्य करना बंद कर दिया उनका उपशम मतलब उपशमन बंद गया उनका कार्य करना बंद हो जाना इसी का नाम सैन्य अर्थब क्या होता है उस समय में आदमी के अंदर ज्ञान नहीं रहता क्या ज्ञान तो है अहम असमी रहता है तभी तो आगे कहता है सुख भी अनुभव करता करके। अमना बोल करके। है उस समय न विद्यावचन होकर के आम श्वाप हम न ना आगे उठ करके इसलिए कहते हैं उस समय शयन से पुरुष से किम सोता हुआ आदमी के अंदर क्या होता है तब कहते कर्ण चरित एक गणेश विज्ञान से उपमा कर्ण से जनिजो एक विलक्षण जो विज्ञान हो रहा है आपका दर्शन स्पर्शन इत्यादि इनका अभाव होता है खुद का नहीं होता शिक्ष रुपता का भी अभाव नहीं हो रहा रहे हैं और में सारे लीन है इसलिए लीन कहते हैं सब वो श्यान से पुरुष से क्यों विशेष कर्णचनित एक विज्ञान यदाचे केवल सामान्य विज्ञान इसका मतलब क्या हुआ कर्ण जनित एक विज्ञान विशेष विज्ञान नहीं रहा सुषुप्ति में क्या होता है विशेष विज्ञान नहीं होता ना जागृतकालीन विशेष विज्ञान स्वापनिक विशेष विज्ञान कुछ नहीं होता सुषुप्ति में इसका मतलब वह सामान्य विज्ञान है केवल वही केवल सामान्य विज्ञान सेवन जब ऐसा होता है तब वह केवल सामान्य विज्ञान वाले होने से सर्वात्मक है विशेष विज्ञान के कारण से आप परिच्छिन्न हो जाते हैं सामान्य विज्ञान दृष्टि आप क्या है सर्वतोयातिवाल जोड़ दे रहे हैं यहां सर्वतो याति वब जगह गए के समान है सामान तो क्या सामान्य आकाश को क्या कहोगे सब जगह गया हुआ है बोलोगे आ? फर्क नहीं पड़ता है बोलने में ये सामान्य आकाश है और क्या है, काश है? से इस इस में कारण विशिष्ट उपाधि को प्राप्त शमन कर दे तो अभी कहोगे आकाश सर्वत्र चला गया अरे पहले से ही सर्वत्र है कहा जाना है इसलिए उपाधि के कारण से जो परिचन्नता भान हो रहा था उपाय का ना होने से उस परिचिनता के आभान को लेकर व्यवहार हो जाता है और सब जगह चला गया। यार वो। यदा विशेष स्थित रहता है तब वह परिच्छि होता है तब वह अपने रूप से स्थित रहता है के समान है सन मनापतिशो तद तो उपाय तत्वा दूरम सच ये वृजती है ना? अंतर का भी बता दिया। यदा यदा विशेष विशेष विज्ञान विज्ञान विज्ञान जैसे वाला वाला। था, वैसे अब वो सामान्य सामान्य में गलत कर रहे हैं। केवल सर्वोदया हो गया शयान शयानो मतलब क्या? इत्यादि अपना अपना जो विशेष रूप है उस रूप से ऐसा होने से मनाधिगतिशु तदाधिक तो मनारी वाला होकर तो हो वा, के तद तो पाली वाला होकर के दूर रूर के समान लेता है यही इन इन हैं रहता है कारण से क्या कहा जा रहा है गया समान दोनों की व्याख्या हो गए ना आशीनो दूरम रचित यद्यपि यही हूँ इन मन गया तो सोच रहा मैं गया उसी प्रकार से इंद्रिया सो गई तो व्यवहार होता है मैं सब जगह चला गया क्यों विशेष विज्ञान खत्म हो गया तो सामान्य ज्ञान रूप रह गया काल में और सामान्य विज्ञान होने सर से सर्वत्या करने जाता है और फिर विशेष विज्ञान व्यवस्थित है मैं देवल करके तुम यहाँ बैठे हो लेकिन मन भाग रहा है तो अपने आप को जानने वाला समझते हो ये आशीनों दूरों इस प्रकार से दोनों बात समझना है और इसमें दोनों पड़ती है विज्ञान आह इत्यादि इसको नीचे टीका कारण बता दें कारण मनुष्यों नीलम पशा इत्यादि पर एक विदेश विज्ञान से विज्ञान ज्ञान ग्रहण कर रखता है और तर्श विज्ञान का अभाव वाला होगा तो शहन हो गया और विज्ञान वाला रहेगा तो यहां बैठा हुआ है शरीर में रह रहा है तब रूपाने का जैसे हो जाता है रूपाल समुद्र व्यापक जैसे हो गया यह अंतर है विज्ञान आज श्लोका प्रदर्शित तल विज्ञान आज तार्श आत्मा का विज्ञान से शोक का हो जाता है इस बात को भी दिखाया जाता है एक अवस्थित महान नशोचति मीरो न शोचती विभक्तेशता में अशरीरम शरीरेशता में ये दोनों शब्दावली गीता में श्रुतियों के आधार पर ही है इसलिए कहा था बिल्कुल नौति नजदीक है बहुत सारा बात कटे शब्द के अनुसार चलता है गीता अशरीरम शरीरेशु अनवस्थितेशरीरम अवस्थितम भवदी शरीर कैसे है अनवस्थितेशु शरीरेशो माने अनित्य शरीरों में अनित्य शरीर कौन देव शरीर पितृ शरीर, मनुष्य शरीर इत्या शरीर ये सारे शरीर कैसे है अनवस्थित शरीरेश अनवस्थेश शरीर मने अनावस्थ का मतलब क्या अनित्य अनित शरीरेश कौन है वो अशरीरम वो आत्मा है अनित्य शरीरों में स्थित जो नित्य वस्तु है वही क्या है आत्मा है ऐसे उस अशरीरम आत्मानम विभु महाँल अवस्थु शरीर मन अरीश अवस्थित मन निशरीत्मक महाुम मत्वा मीरो न शोच व अवस्थित मन विक्रियात शरीर अनावस्थित बंदव्या विक्रियावाणा अनावस्थि मन विक्रिया इसलिए अनित्य जो विक्रय वाला वो अनित्य अनित्य होने अनाव मैंने अर्थात अवस्थित रही अतिव नि उसको अशरीरिया अशरि अशरी, अशरी, राम। अशरी, राम। अशरी क्यों है अशरम का भी तात्पर्य क्या है आकाश कल्पमता शरीर रहित का मतलब क्या है परिचि का तात्पर्य व्यापक आकाश तुल्य अतएव महात्व महत् परिमाण अरे महत् परिमाण तो बहुत सारी चीजें नहीं आएगा तो बहुत चीजों को महत्व तो महत्व परिमाण वर्गना देते हैं तब कहते नहीं विभूम परम भी विभु है सर्वव्यापक आत्मा जड़ नहीं चेतन उसको धीर मत्वा अनुभव करके अयम महम्बा ऐसा निश्चय करके न सोचती शोक आदि वो नहीं करता है ये इसका वह शोक आदि नहीं करता है तब अच्छा भाष्य अशरीरम स्वयं रूपेण आकाशकल अशरमें क्या आत्मा स्वयं रूपेण कैसा है आकाशकल कल्प प्रत्य आकाशतुल्य अशरम का किसरे आकाशतुल्य का मतलब क्या हुआ अपरिछिन्ह शरीर परिच्छि अशरम अपरिचिन्न सीधे कैसा हुआ परिचिन्न है स्वयं रूपेण उपाय दृष्टिया परिन्न है वो या आत्मा अच्छि ऐसा जो आकाशतुल्य आत्मा को हमने किस सबसे कहा है अशरम सबसे कहा शरीर किन शरीरों में देव पितृ देवता पितरी पितरलो मनुष्य राक्षस असुर जितने भी अनंत चौरासी को, कोटि जो है लाख जो योनिया चौरासी लाख योनिया है ना उन सकल योनियों में जितने भी है सब शरीरों में अनवस्थेश अवस्थिति रहितेश अनितेश अवस्थिति रहते एक स्थिति वाले वो नहीं है अर्थात वो अनित विक्रिया वाले निरंतर विक्रिया को प्राप्त उनमें जो अवस्थित नित्याम अविकृत अवस्थित कर दिया महान महत्व से आपेक्षिक आशंका महान अभी बोलते हो महातो मही कहते फिर भी महत्व से आपेक्षकत्व शंका मत में भी सापेक्षता की आकांक्षा हो सकती इससे हो बड़ा हो उसे हो बढ़ा तो बड़ा से बड़ा बड़ा से बड़ा दूसरा कोई ना कोई ढूंढते ही रहते तो। अच्छा ऐसा है तो जवाब ने व्यापिन सर्व्यापक आत्मा ऐसा समझो आत्मग्रहणम स्व अन्य प्रश्न आत्म कर इतना शब्दों से अपने सिद्ध हो ही आत्मा आत्मा ने फिर शब्द क्यों बोल रहे हो कहते इसलिए शब्द प्रयोग कर दिया स्वतो ब्रह्म थे। घट भी जाता, लागो भी होता देते। कहते नहीं नहीं स्व से कैसे वो आप सोच दे रहे मेरे कोई अलग होगा ब्रह्म नाम का चीज इसे आत्मशब्द शब्द स्व से अभिन्नता का, का बोध हो रहा है स्वतो अन्य प्रदर्शनार्थम आत्मशब्द ग्रहणम प्रकरणात लभ्य मानेकरण जो स्पष्ट हो रहा है आप उत्तम के लिए आत्माण करने चले हो तो आत्मा तो चर्चा हो रही है आत्मान बोलने क्या जरूरत थी तब जवाब दिया स्व से अन्य स्थापित करने के लिए आत्मान कहना पड़ा यद्यपि क्यों आत्मशब्द क्या हमेशा रूढ़ किसमें करते हैं हम लोग आत्मशब्द मुख्य रूप में न जीवात्मा प्रत्येक आत्मा में रूढ़ है ब्रह्म परमात्मा में रूढ़ है भी केवल विभूर महात्मा पा। मत्मा और विभू शब्द हमेशा किस में रूढ़ है ईश्वर शब्द में रूढ़ है और आत्मा शब्द हमेशा प्रत्येगा जीव में रूढ़ है विभू शब्द ईश्वर में रूढ़ है और शब्द जीव में रूढ़ है इन दोनों का आभे स्थापित करना था इसे विभुम आत्मा ईश्वर महात्मा आत्व ईश्वर से आत्मशब्द से जीवेश साधारण और अन्यों के मत में जीव और ईश्वर दोनों के लिए आत्मशब्द साधन प्रयोग जीव को क्या करें जीवात्मा ईश्वर को परमात्मा दोनों में आत्मशब्द प्रयोग हो रहा है तो आता जीवाता परमात्मा चेति चेती शब्द कई सामान्य लोक शास्त्र रूढ़ लोक और शास्त्र सब तरीके से रूढ़ में ही तम यह दृष्ट में आत्म ऐसा जिस आत्मा को मतवा क्या मान रहा है वो अयम अहम इति ये जो है वही वह साक्षात ब्रह्म ब्रह्म है है जो वही मैं ऐसा भेद आभेदर्व अनुभव करता है इति धीमान, धीमान ऐसा मतवा मैंने अनुभव करके न सोचती वह शोक नहीं करता है शोक बहु आदि अलग नहीं एवं विधा से आप इस प्रकार के ज्ञाता के अंदर आपता के पास शौक उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती है